बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 8 छात्र रूपांतरण द्वारा स्वयं को नए सिरे से गढ़ता है सपने देखने वाला व्यक्ति वही है जो अपना रास्ता चांद की रोशनी में ही देख सकता है और उसका दंड यही है कि वो सारी दुनिया से पहले भोर देख लेता है आस्कर वाइल्ड छोटा संदेह छोटा प्रलोभन प्रबोधन बड़ा संदेह बड़ा प्रबोधन जेन कावत अंधकारपूर्ण समय में ही आंख देखने लगती है थियोडोर रोथकी यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था स्कूल हाउस में जूलियन से भेंट हुए 6 सप्ताह होने को थे अब मैं संसार को नई आंखों से देखने लगा था और जिन बुनियादों पर मेरी पुरानी दुनिया खड़ी थी अब वे ढहने लगी थी मैं जितना अधिक यह विचार करता कि मेरे साथ क्या हो रहा था उलझन उतनी ही बढ़ जाती हमारे अंतिम सत्र के दौरान जूलियन ने बताया था कि जब मैं वस्तुओं को उनके पुराने तरीके से देखना छोड़ दूंगा तो मेरे सबसे बड़े भय सतह पर आ जाएंगे और मैं अपने पुराने सांसारिक दृष्टिकोण को दोबारा दोबारा जकड़ने का प्रयास करूंगा उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह मेरे पास चुनाव होंगे मैं या तो अपने सच्चे घर की ओर जाने वाली यात्रा में कदम बढ़ा सकता था या इस नेतृत्व यात्रा में प्रतिरोध करते हुए एक ही स्थान पर सड़ते हुए जी सकता था जूलियन ने जोसेफ कैंपेल के शब्दों ने शब्दों में कहा था व्यक्तिगत रोमांच व्यक्तिगत रोमांच के साथ जीना ही संपूर्ण साहसपूर्ण जीवन है यदि तुम पुकार को अनसुना करते हो तो सड़ने के लिए तैयार हो जाओ मैं अपने भीतर ही भीतर उस यात्रा को जारी रखना चाहता था जो मैंने जूलियन के जूलियन से पहले पहली बार उस सेमिनार में मिलने के बाद से प्रारंभ की थी पर मेरे इस मेरे लिए यह कठिन और कठिन होती जा रही थी कभी-कभी मन में आता कि अगर जूलियन गलत हुए तो अगर उनके सिद्धांत और दुनिया को देखने का तरीका गलत हुआ तो अगर मेरा पुराना तरीका सही हुआ और अपने परिचित दृष्टिकोण को त्यागने के बाद मैं किसी अज्ञात स्थान पर चला गया तो यह जीवन जीना भी दुभर हो, हो सकता था अगर वे सभी मान्यताएं वो धारणाएं सही हुए तो जिनके साथ में अब तक अपना जीवन जीता आया था और अब उन्हें उन्हें बदलने की अपील की जा रही थी जैसे यदि दूसरों को ज्यादा दिया तो वे तुम्हारा नाजायज लाभ लेने लगेंगे सफल होने का एकमात्र तरीका यही है कि प्रतियोगिता में विजयी रहो संग्रह जितना अधिक होगा परसंतता भी उतनी ही अधिक होगी क्या यही वास्तविक सत्य दुनिया को संचालित नहीं कर रहे थे अगर मैंने इनका पालन ना किया तो हो सकता था कि मेरा पूरा जीवन ही असफल हो जाता हो सकता था कि समझदार दिखने वाले जूलियन संतुलन से परे थे और उनका दर्शन अति से भरपूर काम के समय मेरा तकरीबन समय एक तरह से धुंधल धुंधलके में बीतने लगा मैं अपने ही आंतरिक संघर्ष में घिरा था स्पष्टता के क्षणों में मुझे आभास हुआ कि संभवतः मेरा भ्रम इस तथ्य से सामने आया कि मेरा एक पांव पुरानी दुनिया में था और मैं दूसरा पांव नई दुनिया में रख रहा था मुझे अरस्तु की कुछ पंक्तियां मिली थी जो मेरे जो मेरे जैसी ही चुनौतियों का वर्णन करती थी मैंने उन्हें बाथरूम की दीवार पर चिपका दिया ताकि उन्हें रोज पढ़ा जा सके उनमें लिखा था आत्मा की सुंदरता तभी प्रकाशित होती है जब व्यक्ति पूरे धैर्य के साथ एक के बाद एक दुर्भाग्यओं को सहन करता जाता है ऐसा नहीं है कि वो उन्हें अनुभव नहीं करता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो और भी उच्च वो साहसपूर्ण बनना बनता चला जाता है यह भयभीत कर देने वाला था मैं अपने संसार को छोड़कर एक ऐसी दुनिया की ओर जा रहा था जिसे मैंने कभी नहीं जाना था पर जूलियन ने कहा था कि अज्ञात दिशा में जाने पर ही हम सबसे अधिक जीवंत होते हैं और अपने भय से परे जाने का साहस रखते हैं मैं स्वयं को सदा जूलियन के कहे शब्दों का स्मरण करवाता रहता था उन्होंने कहा था कि भ्रम के बाद सदा स्पष्टता और कोलाहल के बाद विश्वास जागृत होता है मुझे तो जूलियन पर विश्वास करना ही था मेरा कोई भी मित्र उन दिनों मेरे बातों का बातों को समझ नहीं पा रहा था और सहकर्मियों को लगता लगता होगा कि मैं दीवाना हो गया था इसी दौरान मैंने खुद को अकेला पाया और तय किया कि मैं प्रकृति के साथ कुछ समय बिताऊंगा मैं अकेले ही जंगलों की ओर निकल निकल जाता मेरे मन को दिलासा सब मिलने लगा था मैं महसूस करने लगा था कि ब्रह्मांड के एक विशाल जाग विशाल भाग तथा शांति ने मुझे परिपोषित कर दिया था इसी गहन आत्मपरीक्षण के दौरान मैं अक्सर आधी रात को उठ जाता था मैं पसीने से पूरी तरह भीगा होता वो थरथरा कांप रहा होता कई बार छाती में असहनीय चुभन सी होने लगती मैंने खुद को इस कोचिंग सत्र के सत्र से क्यों जोड़ा मैं प्रायः सोचता सारी बातें इससे पहले कितनी सरल थी मैं देख सकता था कि दार्शनिकों ने अज्ञात को परमानंद क्यों कहा था हो सकता है कि जूलियन से मिलने से पहले मैं सत्य को नहीं जानता था परंतु अपने पुराने जीवन में कुछ तो आराम था ही और हालांकि उन सभी संदेहों वो भय तथा दिमाग में लगातार चक्कर काटने वाले सवालों के अलावा पुराने दर्द के साथ-साथ एक नया तरह का आनंद भी उभर रहा था पहले पहल यह प्राय नहीं होता था पर मैं स्वयं को इतना जीवंत अनुभव करने लगा था जितना पहले कभी नहीं किया था हो सकता है कि मैं जिंदगी के लिए नए सिरे से जाग रहा था जब मैंने जूलियन के कहे अनुसार अपने उन पुराने घावों के लिए अपनी भूलों के लिए जिम्मेदारी लेना आरंभ किया जब मैंने अपने बचपन और जवानी के उन उन अनुभवों भूली हुई यादों तथा भाव पर विचार किया तो बहुत कुछ सतह पर आने लगा जिसे मैं अपनी डायरी में लिख दिया करता मैं अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए अपने नाम पत्र भी लिखा करता मैं अपनी भावनाओं को महसूस कर पाने के कारण अपनी भीतर गहराई तक जाना और और वे सरल हो गया था मानो मैं कई परतों से गुजरते हुए सच की ओर जा रहा था मैं जानने लगा था कि मैं सही मायनों में कौन था और जुलियन का जुलियन का कहना था कि यह बहुत अच्छी बात थी एक बार फिर पूरी ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है पर यह वास्तव में भरपूर है मैं जितना गहराई में उतर रहा था ऐसी प्रसन्नता का अनुभव होने लगा था जिसे मैंने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया मेरे भीतर की गहराई में कोई जानता था कि यही वास्तव में सच्चा आनंद था एक सुबह मैंने जल्दी उठकर सूर्योदय देखा भाई कुदरत के इस नजारे को देख भावुक हो उठा और आंखें नम हो गई जिस संगीत को मैं प्राय सुना करता सुना करता अब मानो वो एक नए स्तर पर सुना जाने लगा था जब भी मैं किसी अच्छे ओपेरा या प्रेरित करने वाले पॉप को सुनता तो मेरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान खिल जाती लोगों के साथ पेश आने का तरीका भी बदल गया था मैं अपने दोस्तों परिवारों के मित्रों और सहकर्मियों को नई आंखों से देखने लगा था उनसे इतना प्यार करने लगा था जितना मैंने जीवन में कभी किसी से नहीं किया था पहले लोगों की जिन बातों से मुझे झुंझलाहट हुआ करती थी अब मैं उतना बुरा नहीं मानता नहीं मानता था क्योंकि मुझे एहसास था कि वे अपने भय तथा घावों के कारण ही ऐसा कर कर रहे थे वे अपने ज्ञान के अनुसार जितना बेहतर कर सकते थे वही कर रहे थे माया अन्य लोग के शब्दों में जब हम बेहतर जानते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं मैंने खुद को याद दिलाया वे सब अपने भीतर सुवर्णम पंडित भव्य और प्यारे इंसान हैं जब भी कोई मेरे दिल को हल्की सी भी ठेस देता तो मुझे जूलियन की बात याद आ जाती कि लोग पीड़ा में होने पर ही दूसरों को पीड़ा देते हैं उन्हें उन्हें मेरे गुस्से की नहीं बल्कि क्षमा की आवश्यकता थी यदि मैं अपने भीतर उस क्षमा को नहीं पा सका नहीं पा सका था तो किसी को दोष देने के बजाय मुझे अपने अंतरात्मा से अंतरात्मा के भीतर गहराइयों तक उतरकर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता थी दूसरे व्यक्ति में मुझे जो भी बातें परेशान करती थी उसमें व्यक्तिगत वृद्धि का एक उपहार छिपा था मेरे कुंठा का कारण बनने वाली हर परिस्थिति में अपने ही एक परत से बाहर आने का अवसर छिपा था और ऐसा करने में करने से मैं अपने अस्तित्व का कहीं बेहतर स्मरण कर सकता था अपनी प्रामाणिक शक्ति को पाने का दावा कर सकता था यह चुनाव मेरा था दूसरों को दोष दूं या अपना दावा पेश करूं मेरे लिए यह दर्शन पूरी तरह से नया था मैं जिस दुनिया से था वह वहां बहुत कम लोग इस तरह से विचार करते थे परंतु यही उपयुक्त दिख, दिखता था मेरे भीतर का कोई ज्ञान यह जानता था कि मैं जितने मैं जीने के इस तरीके को जितना ज्यादा अपनाता जा रहा था मेरे जीवन मेरा जीवन उतना ही बेहतर होता जा रहा था मेरे भीतर भीतर से एक शोर उठता था कि यही जीने का सबसे बेहतर तरीका था बुद्धिमता थी जूलियन ने कहा था कि मैं उससे मेट्रो चिड़ियाघर में मिलूं उन्होंने मुझे मुझसे बटरफ्लाई हेवन में मिलने को कहा था जहां देसी विदेशी हजारों तितलियों का जमावड़ा था मैं वहां जाने के लिए फूलों से भरी क्यारी से गुजरा तो उनकी मीठी महक ने मेरे पांव बांध लिए मैं जीवन की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका जीवन वास्तव में किसी प्यारे से वरदान से कम नहीं है प्राय यह हम में हमने जीवन की असफलताओं में इतना उलझ जाते हैं कि बाकी बातों पर अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते जूलियन ने मुझे संसार को चलाने वाले एक प्राकृतिक नियम के बारे में बताया था कि जब आप उस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते तो वास्तव में आप जीवन में जो पाना चाहते हैं उस बात के आने का मार्ग रोक देते हैं आप जिस भी वस्तु पर अपने ध्यान का निवेश करेंगे आपके जीवन में वही फलेगी फूलेगी जो नहीं चाहते उस पर ध्यान केंद्रित किया तो वही पाएंगे यह संसार एक दर्पण है उन्होंने मुझे सिखाया कि हम आध्यात्मिक जीव होने के नाते जीवन से वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं हमें वो दिया जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है मुझे समझ आने आने लगा था कि जीवन के सादे आनंद की सादे आनंद ही सबसे अधिक संतुष्टिदायक होते हैं तो मैं उन पर ही ध्यान केंद्रित करने लगा था मैंने जूलियन के लिए आसपास देखा वे दिखाई नहीं दिए मैंने वहां घूम रहे गाइडों से भी पूछा कि क्या उन में से किसी ने जोगे वाले भिक्षु को वहां देखा था मैंने कहा यदि वे यहां होते तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी नजर उन पर ना जाए वे मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने किसी को नहीं देखा मैंने जूलियन की प्रतीक्षा करते हुए अपनी डायरी में लिखे नोट्स खोल लिए मैंने पाया कि लेखन कला के माध्यम से इस उल्लेखनीय यात्रा के पड़ावों को तो दर्ज किया ही जा सकता है परंतु साथ ही इस तरह अपने आप को जानने का अवसर मिलता है और यह समझना आसान हो जाता है कि हमारे जीवन में घट क्या रहा है डायरी लेखन ने मुझे सिखा दिया था कि किस तरह कागज पर अपने विचार देने के बाद अपने आप से बाहर आना है अपने विचारों को कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है इस तरह मुझे अपने चिंतन के गुणवत्ता को जानने का भी भरपूर अवसर मिल जाता था यदि मेरा कोई व्यवहार मेरे जीवन के अनुकूल न दिखता तो मैं उसे नए सिरे से रचने के लिए संकल्पबद्ध था मैं ऐसे नए चुनाव चुनाव कर सकता था जो मेरी कुछ बनने की इच्छा वो कुछ मनचाहा पाने की इच्छा से संबंध हो सकते थे आत्मनिरीक्षण के लिए मिला यह स्थान वास्तव में बहुत लाभदायक था और जूलियन का कहना था कि इसे अपने आप से संवाद का नाम दिया जा सकता है यदि हम अपने साथ बात ही नहीं करेंगे तो यह कैसे जान सकेंगे कि हम जीवन को जीवन से चाहते क्या हैं और अपने आप को जितना गहराई तक जानते जाएंगे तो अपने घर वापसी की यात्रा के लिए उतने ही प्रामाणिक सुनाप कर सकेंगे उस स्थान पर जा सकेंगे जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे पुराने ग्रीक रोमन मंदिरों में प्राय प्रवेश द्वार पर अंकित होता अपने आप को जानो और तुम ब्रह्मांड और देवों को जान जाओगे यह बात अब पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ आने लगी थी मैं उठा और जूलियन को देखने लगा पर 10 मिनट बाद ही उनका कोई पता उनका कोई पता ना अचानक ही मुझे कांच के उस कक्ष के कक्ष से खटखटाट सुनाई दी वहां दुर्लभ तितलियों को रखा गया था मैंने भीतर देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका जूलियन हमेशा नए-नए तरीकों से हैरान करते रहते थे वे तो उस कक्ष के भीतर थे और मेरी भीतर थे और ऐसी सुंदर तितलियों से घिरे थे जो मैंने अपने जीवन में देखी तक नहीं थी उस कमरे में बहुत सारे रंग और ढेर सारी जीवंतता थी वे तब भी अपने लाल चोगे में थे जब अपने उन्हीं पुराने सैंडलों को पहने हुए थे पर सिर पर एक ऐसा हैट लगाया हुआ था जिसके आगे जाल लगा रहता है चिड़ियाघर के कर्मचारी ही प्राय इसे पहनते हैं वे मुझे वहां से देखते हुए खिलखिला रहे थे दोस्त यहां आ जाओ आज का सबक बहुत बड़ा है और मैं जानता हूं कि तुम इसे जानने के लिए तैयार हो दरवाजे के बाहर तुम्हारे लिए भी ऐसा ही एक हेड रखा है मैंने चिड़ियाघर वालों के साथ सारी बात कर ली है मैं दरवाजे के पास गया और वो हेड पहन लिया जिसमें मुंह को ढकने के लिए जाल लगा हुआ था जैसा कि मेरे संकी संकी पर प्रभाव साली कोच ने मेरे सनकी पर प्रभावशाली कोच ने कहा था मैंने कमरे में प्रवेश किया और उन तितलियों से बसे कुदरत के नज़ारे को देख दंग रह गया हो सकता है कि यह संसार संपूर्ण संपूर्ण है और जो भी हो जो भी सामने आता है वह एक बुद्धिमत्तापूर्ण नियोजन नियोजन का ही एक अंग होता है हम यह समझने की कोशिश तो करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है जैसा कि दिखाई दे रहा है पर हम उस बुद्धिमता से पार नहीं पा शक्ति जिसे हमने जिसे हमसे कहीं ऊंची शक्ति ने रचा है संभवतः हम सबके जीवन में एक पूर्ण संपूर्णता है और अगर हम परख और भय के चश्मे से उसे देखते रहे तो शायद उसे खो देंगे हां हमारे चुनाव मायने रखते हैं हां कर्मों के भी परिणाम होते हैं हां हमारे पास हमारी नियति को आकार देने के लिए भी शक्ति है परंतु कहीं एक और अधिक शक्तिशाली बल है जो अंततः सब कुछ नियंत्रित करता है जूलियन तितलियों के साथ खेलते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह दिख रहे थे उनका आनंद वो विस्मय देखते ही बनता था वे कमरे में चक्कर लगाते हुए हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे फिर उन्होंने अपने हाथ का अपने हाथ के संकेत से अपने पास आई तितलियों को हटाया हटा दिया और मेरी ओर बढ़े दोस्त क्या हालचाल है उन्होंने मेरे पास आते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहा और गले से लगा लिया अभी भी कुछ तितलियां उनके कंधे पर बैठी थी बढ़िया पिछले सप्ताह अच्छे रहे मेरे लिए बहुत कुछ नया है जूलियन कई बार तो यह समझ नहीं आता कि मैं कहीं से आ रहा हूं या कहीं जा रहा हूं मैं बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं मैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जागरण का यह पथ भी यह पथ पीड़ा से भरा हो, होगा डर यह बस सात चरणों वाली प्रक्रिया का हिस्सा है इसके लिए असीम साहस की आवश्यकता होती है तुम अपने ही तरीके से प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हो जो कि सीखने का सबसे बेहतर तरीका है यदि तुम अपनी आंखें खुली रखो और उससे इसमें इससे मिले सबक याद रखो तो कोई भी ता तुम्हें इतना नहीं सिखा सकती जितने सबक तुम जिंदगी से सीख लोगे अरे दोस्त खतरा मोल लेना है तो न तो जीना है खतरा मोल लेना है तो जीना है हम छोटे दांव को सुरक्षित मानते हुए खुलकर नहीं जीते जबकि यह सबसे असुरक्षित होता है यह भ्रम का एक हिस्सा है जूलियन मैं आपकी बात से सहमत हूं नील गोल्ड नील डोलानड डोनाल्ड वाल्स के शब्दों में तुम जीने से जितना तुम जीने से इतना भयभीत हो जीवन से इतना डरते हो कि तुमने अपने उस स्वभाव को भी त्याग दिया है जिसके अनुसार तुम सुरक्षा की चाहना रखते आए हो सुंदर शब्द पहले नहीं सुने उन्होंने आंखें बंद कर ली मानो उन शब्दों को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं जुलियन एक अच्छे श्रोता थे मुझे उनके साथ रहना पसंद था वे मुझे खास होने का एहसास दिलाते थे देखो उन्होंने एक एक कोकून की ओर संकेत किया रिचर्ड वाक ने लिखा था एक इल्ली जिसे अपना अंत समझती है एक इल्ली जिसे अपना अंत समझती है मास्टर उसे तितली के रूप में देखते हैं मुझे वे शब्द बहुत ही हार्दिकता के साथ सुनाए गए थे इसलिए उन्होंने मेरे दिल को छू लिया जूलियन ने बात जारी रखी तुम भी रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हो तुमने अपना सारा जीवन एक बड़े झूठ की तरह जिया है तुमने अपने आप को धोखा दिया धोखा दिया और झूठे अब आवरणों के साथ जीते रहे ताकि भीड़ में अपने लिए जगह बना सको तुम्हारे चुनाव और आचरण एक भ्रम पर टिके थे तुम्हें गुफा की दीवार पर दिखने वाली उन झुठी आकृतियों की याद तो है ना जूलियन मैं उन्हें कैसे भुला सकता हूं मैंने उत्तर दिया तुम्हें याद तुम्हें याद होगा कि सत्य के पथ पर चलने से जिज्ञासु के लिए दूसरे चरण में एक आधारभूत चुनाव सामने आता है सोता रहे और छोटा ही बना बना रहे या परबोदन वह अपनी उच्चतर जागरूकता के पथ पर चल दे यदि पहले उचित निर्णय लिया जाए तो जिज्ञासु तीसरे चरण की ओर बढ़ता है जहां कुछ नई कुछ नई वास्तविकताएं सामने आती हैं और चौथे चरण में जब वह अपने गुरु से कुछ प्रश्नों के उत्तर पा लेता है तो उसे भ्रम के पीछे पीछे सच्चे संसार की झलक दिखने दिखने लगती है इस तरह हम पांचवें चरण में आ जाते हैं जिसे रूपांतरण और पुनर्जन्म कहते हैं यह जिज्ञासु के लिए बहुत कठिन समय होता है क्योंकि यह गहन परागमन का समय है यह उसके जीवन का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण समय भी है कई बार वृद्धि कठिन रूपों में सामने आती है परंतु यह हमेशा भलाई के लिए ही होती है सपनों की दिशा में तभी जाया जा सकता है जब आपका एक पांव पास पाश्वत्वता वास्तविकता तथा दूसरा अनिश्चितता पर हो विचार रिक कारकिन नियो का तो यही कहना है जूलियन ने आगे कहा मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम कितना भ्रमित अनुभव कर रहे हो मैं समझ सकता हूं कि तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो इस पथ पर कष्टों का अनुभव तो होता ही है मैं तुम्हारी पीड़ा को कमतर नहीं आंकना चाहता पर यह बताना चाहता हूं कि यह दि तुम अपने जीवन को पचास हजार फुट के नजरिये से देख, देख सको तो जो भी घट रहा होगा वो सुन्दर ही दिखेगा तुम अपने सुन्दर मैंने अपने पूरे जीवन में इतना कश्ट कभी नहीं पाया मैं अपने जीवन में मैंने अपने पूरे जीवन में इतना कष्ट कभी नहीं पाया मैं अपने जीवन में इतना भ्रामित पहले कभी नहीं रहा मेरा जीवन किसी बेहतर स्थान की ओर जाने की बजाय अस्तव्यस्तता की ओर जा रहा है तुम्हें केवल अभी ऐसा लग रहा है जूलियन बोले तुम्हारी मनुष्य की आंखें केवल कोलाहल व अस्तव्यस्तता ही देख सकती हैं परंतु तुम इस समय नया जीवन पाने की तैयारी में हो जब तुम इसे पा लोगे तो पाओगे कि यह सब उसी प्रक्रिया का अंश था जिसके दौरान तुम जीने के पुराने तरीकों को त्याग कर नए तरीके अपना रहे थे तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है वह इस बात का सूचक है कि तुम एक विशाल वृद्धि के स्तर से गुजर रहे हो तुम जो भी जानते हो उससे मुक्त हो रहे हो और जीवन को जीने वो देखने के तरीके तरीकों में भी गहरा बदलाव आया है जब तुम सब कुछ त्याग कर अपने आप को खाली कर लोगे तो इस तरह नई वस्तुओं के प्रवेश के लिए स्थान बन जाएगा तुम नई तुम एक नई चेतना के लिए स्थान बना रहे हो और यह तुम्हारे अस्तित्व के लिए भी नया होगा हां यह समय अस्तव्यस्तता से भरा है ऐसा क्यों ना ऐसा क्यों ना होता जिस भी जिस भी बुनियाद पर तुम्हारा जीवन खड़ा था उसे चुनौती देकर बार-बार कर दिया गया है पर मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि यह तुम्हारे साथ सबसे बेहतर घट रहा है तो ऐसा ही हो रहा है तुम्हारा मन जागृत हो रहा है हृदय मुक्त हो रहा है भावों को आरोग्य मिल रहा है और आत्मा उड़ान भरने के लिए तैयार है तुम अपनी प्राथमिक तुम अपने प्रामाणिक शक्ति को पाने का पुनः दावा कर, कर रहे हो जो कि बड़ी पदवियों बैंक के खातों और ऑफिसर से मिली बाहरी शक्ति से कहीं अलग है ये चीजें ये चीजें तो जीवन में आती जाती रहती हैं और जब ये चली जाती हैं तो शक्ति भी चली जाती है परंतु प्रामाणिक शक्ति को तुमसे कोई नहीं छीन सकता डर इसे तुमने कमाया है और यह आजीवन तुम्हारे तुम्हारी रहेगी तो यह सब बहुत सुंदर है तुम उस नियंत्रण को छोड़ रहे हो जिसने तुम्हारे अतीत पर केंजा जमा रखा था जिस तरह एक इल्ली अपने कोकून से बाहर आती है तुम भी अंधकार से प्रकाश की ओर आ रहे हो और हां कोकून में अंधेरा होता है और ऐसा भी लग सकता है कि बाहर आने का कोई मार्ग ही नहीं है पर सच्चाई में इल्ली एक तितली बन रही है उसका ठहराव आजादी में बदल रहा है गहरा बदलाव ऐसा ही हो दिखता है और जब तुमने कहा कि यह खुशनुमा नहीं है तो मैंने तुम्हें सुना मैंने तुम्हें सुना एक जिज्ञासु के रूप में तुम्हारी यात्रा के इस चरण पर मानो तुम जिस आंतरिक सरकार के बल पर अपना पिछला जीवन चला रहे थे उसकी जगह पर नया शासन आ गया है एक क्रांति पनप रही है भय भी मुक्त होकर होकर सामने आ रहे हैं निजी प्रामाणिकता के लिए एक बड़ी वचनबद्धता का अनुभव होने लगा है क्या तुम देख सकते हो कि यह सब कितना शानदार है जो भी चल रहा है उसे रोकने की चेष्टा मत करो मेरे दोस्त तुम एक अद्भुत स्थान की ओर जा रहे हो तुम्हारा जीव जीवन के परंगट के ये नए चरण जीवन के सबसे समृद्ध क्षण होते हैं तुम प्रकाश की ओर जा रहे हो अंधकार अपने आप छट जाएगा तितली सामने आने वाली है सचमुच मैं पूछे बिना नहीं रह सका जूलियन ने बताया प्रकृति के नियम जीवन के नियमों की व्याख्या करते हैं तुम जानते हो एक इल्ली आजीवन कोकून में रहे नहीं रह सकती सही समय आने पर तितली को आगे आना ही होगा प्रकृति के समय संकेत पर विश्वास रखो यह तुम्हारी घड़ी से मेल खाता हुआ नहीं होगा याद रखो तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा जैसा कि हमेशा होता है कार्ल जंग के शब्दों में पीड़ा के बिना चेतना का आविर्भाव हो ही नहीं सकता इसके बाद नियंत्रण छोड़ दो और इस बात का एहसास होने दो कि कोई बहुत बड़ी शक्ति कार्यरत है और वह सबकी भलाई के लिए ही कार्यरत है आप कैसे जानते हैं कि यह सच है क्योंकि मैंने स्वयं इसी पथ पर चलकर अपने जीवन में जागरण पाया है टी एस इलियट ने कहा था जो लोग बहुत दूर तक जाने का साहस रखेंगे केवल वही जान सकेंगे सकते हैं कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है तुम उस दौर से गुजर रहे हो जिसे रहस्यवादियों ने आत्मा की अंधेरी रात कहा है मैं जानता हूं कि तुम हर चीज के बारे में सवाल पूछ रहे हो और यह अच्छी बात है हर बात पर सवाल पूछने का मतलब है कि अब तुम यथास्थिति को ही सच नहीं मान रहे अब तुम आंखों पर पट्टी बांधकर चलने वाली भीड़ भेड़ों के रेवड़ का हिस्सा नहीं हो तुम जाग रहे हो तुम विस्तार पा रहे हो नेता भी यही करते हैं वे भीड़ का साथ हमेशा के लिए छोड़कर अपनी राह खुद बनाते हैं महात्मा गांधी कभी भीड़ के पीछे नहीं चले उन्होंने अपना विजन खुद बनाया और उस पर अडिग रहने का साहस भी दिखाया हेलेन के किलर एमिलिया ईयरहार्ट मदर टेरेसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो अन्य नेताओं राष्ट्र के नेताओं से लेकर कला के क्षेत्र के नेताओं जैसे सल्वाडोर डाली और पिकासो ने भी यही किया सल्वाडोर रेम ब्राइड का माइकल एंजेलो नहीं बनना चाहते थे वे अपनी ही कल्पना और रचनात्मकता के सहारे दुनिया को अपने हार्दिक भाव दिखाने में सक्षम रहे कितना सच कहा मैंने कहा और अपने हाथ पर आ बैठी दो तितलियों को न उड़ने का निर्णय ले लिया न उड़ाने का निर्णय ले लिया आप तुम दूसरों को प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए यह जीवन नहीं जी रहे और ना ही तुम्हें यह भय है कि वे तुम्हें अपने अनुकूल नहीं पाएंगे तो अपने से दूर कर देंगे इसके बजाय तुम अपने दिल की सुनते हुए इस संसार को और अधिक प्यार देने की चेष्टा कर रहे हो ताकि तुम एक सच्चे इंसान के रूप में अपना दावा कर सको तुम एक तितली बन रहे हैं और नए सिरे से अपनी आजादी पा रहे हो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूं और हां यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में पीड़ा तो पीड़ा तो लाती ही है जूलियन ने कहा जूलियन ने एक और सहायक उपमा की मदद ली जब कोई शिशु गर्भस्थ नाल से नीचे आता है तो इस प्रक्रिया में बहुत दर्द शामिल होता है पर बच्चा वो मां हिम्मत नहीं हारते वो इस पारगमन की अवस्था को सहन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि परिणाम चमत्कारिक होगा यदि तुम स्वेच्छा से चुनाव करते रहे तो तुम भी चमत्कार का अनुभव करोगे मनुष्य होने के नाते हमारे पास सदा चुनाव होते हैं हमारे पास इतने चुनाव होते हैं कि हमें उसका भान तक नहीं होता हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सीमित हैं और हमें वही करते हुए जीना है जो हम इस समय कर रहे हैं यह हमेशा तुम पर ही निर्भर करता है कि तुम अपने सामाजिक व सोसेस प्रामाणिक रुचियों सो की दूरी तय करने में कितना समय लग लोगे कुछ लोग कभी सचेतन पथ पर नहीं आ पाते और आजीवन गहरी नींद में ही सोए रहते हैं कुछ लोग घर की ओर कदम बढ़ाते हैं और यह याद रखते हैं कि वे सही मायने में कौन हैं केवल कुछ लोग ही पूरी तरह से अपने घर वापसी आते हैं और उन्हें अपना सच्चा स्वरूप कभी नहीं भूलता यह साहसी आत्माएं अपनी प्रामाणिक शक्तियों को पूरी तरह पहचानती हैं और संसार में प्रबुद्ध आत्माओं के रूप में जानी जाती हैं यही इस ग्रह ग्रह के सबसे बड़े नेता वो आध्यात्मिक शक्तियां होते हैं यह पीड़ा इसलिए उनको कर रहे हो क्योंकि तुम जन्म पाने की प्रक्रिया में हो तुम एक ऐसे पुनर्जन्म का अनुभव कर रहे हो जिसमें उचित समय आने पर एक नए जीव का उदय होगा यह ब्रह्मांड सभी यह ब्रह्मांड हमारे सोच से भी कहीं अधिक बुद्धिमान है हमारे जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य संचालित होता है हम बाहरी परिणामों को रोकने के लिए जितना कम पल लगाते हैं और प्रवाह के साथ बहते हैं उतना ही अधिक जादू हमारे वास्तविक जीवन में प्रकट होगा यदि तुम चाहते हो कि हर बात के डोर तुम्हारे हाथ में हो और संतुलन के बिना नतीजे भी तुम खुद ही निकालो तो इसे नियंत्रण पाने की इच्छा से अधिक कुछ नहीं कर, कह सकते बस यह ध्यान रखो कि तुम रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हो और इस पल के साथ जीना सीखो निर्णय लो कि तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है उसका पूरा आनंद लोगे और यह जहां ले जाएगा इसके साथ चलोगे इसे बुरा माने या कहे बिना केवल अनुभव करो अपने आप को हर तरह की परख से मुक्त करो यह सब मात्र भ्रम है यह यथार्थ नहीं है भीड़ ने तुम्हें तुम्हें सिखाया है कि यह सब बुरा है भरोसा रखो सामने आने वाली भावनाओं को महसूस करो और उन्हें संपूर्णता तक लाने का प्रयास करो समय के साथ-साथ तुम इसे पूरे जीवन को परिभाषित परिभाषित करने वाले क्षणों के रूप में देख सकोगे अब जूलियन ने अपने झूले से एक जर्जर दिख रही किताब निकाली लो देखो इसमें इसमें रूमी की कुछ कविताएं हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं उन्होंने एक पन्ने से पढ़ा मैंने खुद को उदासी का प्याला पीते हुए देखा वो पुकारा यह मीठा है है ना खुद ने उत्तर दिया और तुम मेरा काम खराब कर रहे हो तुमने मुझे पकड़ लिया जब तुम जानते हो कि यह एक वरदान है तो अब मैं इसे कैसे बेच सकता हूं तुम्हारी उदासी और पीड़ा वास्तव में एक वरदान है यह तुम्हें आकार देते हुए जगह रही है कृपया याद रखो कि अब तुम पांचवें चरण तक जा सकते जा रहे हो जुलियन यहां क्या करना होगा सच कहूं मैं चाहता हूं कि अब सब छोड़ दूं अब समझ नहीं आता कि किसकी बात सुनूं मेरे दोस्त बहुत सक्रिय सहकर्मी तो मानो दूसरी ही दुनिया के हो, हो गए हैं मेरे मन का एक हिस्सा जानता है कि वे भीड़ से संबंध रखते हैं और उनकी मान्यताएं भ्रम पर टिकी हैं पर उनकी बात का अनादर करना भी बहुत कठिन है मैं जानता हूं कि मैंने कई मैंने एक नई दुनिया में कदम रख लिया है पर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच ही कहीं उलझ सा गया हूं कभी-कभी तो मैं खुद से यह सवाल भी करते पकड़ा पकड़ा जाता हूं कि क्या आपकी कहीं कहीं सारी बातें सच है मैं आपकी ईमानदारी और निष्ठा पर संदेह नहीं करता जूलियन मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहता मैं तो केवल यह सोचता हूं कि अगर आप गलत हुए तो अगर मैं इन बात इन बातों को अपना कर अपने जीवन को और भी जटिल बना लिया था बना लिया तो बहुत अच्छे डार्फ तुम अपने भय को जितना अधिक शोर दोगे इससे उभरना उतना ही आसान हो जाएगा तुम इसके बारे में जितना जितना जितना बात कर सकोगे छिपे हुए साए इतनी ही तेजी से बाहर आएंगे और प्रकाश में आते ही परत को परत के बाद उनके ओझल होने का समय आ जाएगा अपना सच कहने के लिए आभार बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं शायद कर पाते हैं याद रखो अपने भय के बारे में बात करना और इसे मुक्त मुक्त मन से दिन की रोशनी के बीच लाना कुछ ऐसा ही है मानो तुम उस दैत्य को किचन में आकर अपने साथ एक प्याला चाय पीने का लेवता दे रहे हो जो तुम्हारे घर में बेसमेंट में रहता है ज्यों ही वो तुम्हारे चेतना के प्रकाश में आएगा वो विलीन होना आरंभ हो जाएगा यह कुछ भी जो कुछ भी अब तक अवचेतन के पर्दे में छिपा था जब तुम इसका मूल्यांकन व परीक्षण करते हुए चुनाव करोगे तो वह सजग सजग मन के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा अधिकतर भय भ्रम के सिवा कुछ होते ही नहीं अब तुम जानते हो कि फिर भी वे हमारे बीच हमारे जीवन को अपने वश में रखते हैं हमें जीना दिखाते हमें नीचा दिखाते हैं वे हमें जंजीरों से बांधे रखते हैं और हमारे जीवन को संभावनाओं के बजाय सीमाओं से बांध देते हैं बस मैं इतना कह रहा हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो भोर होने से पहले अंधेरा हमेशा घना होता है प्रत्येक के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब जब उन्हें छोर पर काम करते हुए बड़े खतरे मोल लेने होते हैं हर जकयासु के लिए यह ऐसा समय आता है जब वह मन ही मन यह जानता है कि यदि उसने खतरा मोल लेने से इंकार किया तो वह हमेशा के लिए एक साधारण जीवन जीने के लिए अविश्वस्त हो जाएगा परंतु छलांग लगाने से लगाने के लिए इस छलांग लगाने के लिए भय लग, लगता है और इसके लिए साहस चाहिए इस तरह वे एक नए जगत में आज, आ जा सकते हैं एक ऐसी धरती जो असीम संभावना आजादी और प्रसन्नता से भरी है गहराई में उतरो और अपने अंतरात्मा को अंतरात्मा के स्वर को सुनो फिर इसके मार्गदर्शन पर विश्वास करो अनिस नींद के शब्दों में जीवन किसी व्यक्ति के साहस के अनुपात में ही सिकुड़ता है या विस्तार होता है विस्तार पाता है जूलियन आप जानते हैं इन दिनों में अपनी अंतरात्मा के स्वर को कहीं अधिक तेजी से सुनने लगा हूं इन दिनों इन दिनों यह बदलाव भी आ रहा है इससे पूर्व मेरे पास केवल आपका मार्गदर्शन था आपकी कोचिंग ही पूरे यहां तक लाई है मानो अब मैं अपने विवेक वो व्यक्तिगत सत्य से भी साथ-साथ कर कर कर सकता हूं पर अब यह सब बदल रहा है डर सही का यही वजह है कि तुम न केवल अपने आप से बल्कि उन लोगों से भी सब प्रेशर करना चाहते हो जो तुम्हारे तरह तुम्हारी तरह इस पथ पर चल रहे हैं और इस संसार में आज बहुत से लोग इस पथ पर हैं जैसा कि मैंने पहले कहा संप्रेशन से तुम्हारा संकल्प गहरा होता है तुम अपनी इच्छाओं के बारे में जितना बात करोगे उन बातों के लिए अपने आप से अपने आप को उतना ही समर्पित कर सकोगे जो तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए जूलियन तितलियों के साथ खेलने लगे उनके भीतर बैठा बालक पूरी तरह से जीवंत और सक्रिय था ऐसा लग रहा था कि तितलियां भी उनके आसपास और हाथों पर बैठकर आनंदित हो रही थी मैं भी खेल में शामिल हो गया हम दोनों उन स्कूली बच्चों की तरह दिख रहे थे जो अपने ही में मग्न स्कूल के प्रांगण में पूरी जीवंतता के साथ किसी भी आत्म अनुभूति या परजना से परे आनंद उठा रहे थे हो सकता है कि पिछले समय में मैं मैं जीवन को जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से ले, लेता रहा था हो सकता है कि यही मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अहम समय था मैं जितना गहन रूप से मरण करता था इस बात का यकीन हो, होता जाता था कि यही सस्ता मैं अपने शरीर के रोम-रोम में इसे महसूस कर सकता था परंतु दिमाग में चल रही उथल-पुथल कुछ और ही कहती थी जूलियन ने भी गलत नहीं कहा था प्राय दिमाग की यह बकवास भय के अपने शोर से अधिक कुछ नहीं होती दिमाग सीमित होता है जबकि हृदय उदार है वैसे भी अब मैं अपने जीवन में दिमाग जीवन में नेता की भूमिका निभाना चाहता था मैं खुलकर सामने आना चाहता था बाकी दिनों में बड़े दांव खेलना चाहता था मैं अपने सीमाओं से परे जाना चाहता था और अपने घर लौट लौटना चाहता था मैं उसी व्यक्ति को याद करना करना तलाशना और पाना चाहता था जो परतों में दबा था जिसे मेरे सीमित विश्वासों धारणाओं तथा आसपास की दुनिया के भय ने छिपने को विवश कर दिया था मेरे भीतर की विशालता प्रकट हो रही थी हम सही मायनों में अपने आप से अपने अस्तित्व से भी आ, अपने अस्तित्व से ही भयभीत होते हैं हम अपने ही प्रकाश से भयभीत होते हैं हम अपनी ही बुद्धिमत्ता से भयभीत होते हैं हम अपनी ही असीम संभावनाओं से भयभीत होते हैं हम अपने ही प्रकाश को दुनिया के सामने ल... आने नहीं देना चाहते क्योंकि हम डरते हैं महान उपहारों के साथ ही महान उत्तरदायित्व भी आते हैं मेरा तो यही मानना है कि तकरीबन लोग अपने उपहारों को देखना ही नहीं चाहते क्योंकि वे उनसे जुड़े उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकते पूरी निर्विघ्नता से निर्विघ्नता के निर्भीकता के साथ संसार में अलग तरह से जीने का उत्तरदायित्व और इस तरह वे अपनी ही महानता से दूर छिटकते चले जाते हैं मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा जूलियन के साथ हुई इस भेंट के बाद और भी बहुत कुछ खुलकर सामने आने लगा सब बातों का सार दिखाई देने लगा सत्य वो आत्मजागरण के इस पथ पर बहुत से अभ्यास की आवश्यकता थी यदि मैं सब कुछ जानकर उसे अपने जीवन में उतारना चाहता था तो मुझे और भी संभलकर चलना था दरअसल अपने घर वापसी की यात्रा ही हमारे जीवन की सारी जीवंतता का कारण है यह है एक अद्भुत यात्रा है परंतु बहुत से उत्तर भी सामने आने लगे थे मैंने पाया कि वे तभी सामने आते थे जब मैं उन्हें पाने के लिए उत्सुक होता था मैं जिन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए संघर्ष कर रहा था वे बहुत सी हदें बहुत सी सादे रूप में मेरे सामने आने लगे थे जितना अधिक आंतरिक कार्य कर रहा था उतने ही समाधान व वृद्धि की और अग्रसर हो रहा था जितना भीतर उतर रहा था मेरी बाहरी दुनिया में उतना ही बदलाव आ रहा था जब मैं अपनी बाहरी दुनिया में था तो यही सोचता था कि बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रहकर ही आंतरिक प्रसन्नता पाई जा सकती है दूसरे शब्दों में मुझे लगता था कि कहीं अधिक महंगी कार और बढ़िया कपड़े मुझे भीतर से इतर से बे, बेहतरी का एहसास दिला सकता था परंतु जूलियन परंतु जूलियन के साथ जितना समय बिता, बिता बिताता गया मुझे यह स्पष्ट होता गया कि प्रसन्नता का संबंध भीतर से होता है हमें अथाह धन संपदा नहीं बल्कि आत्मविश्वास चाहिए जीवन को और अधिक सार्थक बनाना होगा केवल सफल नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बनाना होगा यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कुछ शाश्वत मूल्य रचना चाहता है यह कहने का मेरा तात्पर्य है कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से ही सामने आ रहा था मानो कोई उच्चतर बुद्धिमता मेरे मार्गदर्शन कर रही कर रही थी मैं हमेशा ही जीवन से लड़ता आया था और जानता था कि यह सब नियंत्रण से जुड़ा था अब मैं एक अलग ही तरीके से जी रहा था अब जीना मेरा नेतृत्व कर रहा था अब जीवन मेरा नेतृत्व कर रहा था ऐसा नहीं कि मैंने कभी पूरी जिम्मेदारी से जीवन को नहीं जिया जीवन में सब कुछ एक सूक्ष्म संतुलन पर ही टिका है मुझे अब भी अपने लक्ष्य सोच समझकर चुनने होंगे और उन पर व्यावहारिक रूप से कदम उठाना होगा परंतु जीवन का प्रतिरोध करने की बजाय मैं बहुत ही शिथिल महसूस करने लगा हूं मैं पहले से कहीं अधिक समर्पण करने लगा हूं मैंने अपना बेहतर दिया अब जीवन को अपने तरीके से सामने आने दो यदि मेरे कुछ बेहतर करने के बाद भी संतोषजनक नतीजा नहीं आता तो शायद वो मेरे लिए था था ही नहीं और मेरे निजी विकास के लिए उससे भी बहुत कुछ गहन संपूर्ण प्रकट होगा जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार अपने आसपास खुल जाता है और हर संभव और हर अंत अपने आप में एक नया आरंभ होता है मैं घटनाओं को घटित करने और उनके घटित होने के बीच संतुलन साधने लगा था मैं करने व होने के बीच संतुलन साधना सीख रहा था मैं अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन साधते हुए चलना सीख रहा था अपने तर्क को जुनून के साथ रख रख कर चलना सीख रहा था अंततः मैंने धरती और स्वर्ग के बीच संतुलन साधना आरंभ कर कर दिया था धन्यवाद बेटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 8